महाभारत द्रोणपर्व अष्टष्टध्याय राजा भरत का चरित्र नारद्वाच दौस्यम भरत चापे मृत संजय सुकरं शुश्रुम कर्मशुकान्यशुशुवण नारद जी कहते संजय दुष्यंतपुत्र राजा भरत की भी मृत्यु हुई सुनी गई है जिन्होंने शैशवावस्था में ही वन में ऐसे ऐसे कर्म किए थे जो दूसरों के लिए सर्वथा दुष्कर है निर्वीर बलवान भरत बाल्यावस्था में ही नखों और दाणों से प्रहार करने वाले बर्फ के समान सफेद रंग के सिंह को अपने बाहुबल के वेग से पराजित एवं निर्बल करके उन्हें खींच लाते और बांध देते थे कूराश्चोरा व्याघ्र द्वाचा करो बसे मन शिला इव शिलायुक्ता जातुराश वे अत्यंत भयंकर और क्रूर स्वभाव वाले व्याग्रों का दमन करके उन्हें अपने वश में कर लेते थे के समान पीली और से संयुक्त लाल रंग की बड़ी बड़ी शिलाओं को वे सुगमता पूर्वक हाथ से उठा लेते थे बलवान सुप्रतीकान गजान अपी स्यान करोध अत्यंत बलवान भरत सर्प आदि जंतुओं को और सुप्रतीक जाति के गदराजों के भी दाँत पकड़ लेते और उनके मुख सुखाकर उन्हें विमुख करके अपने अधीन कर लेते थे महसान अप्यति बलो बलिरो नाम सिंहां चुदेपता सतान्या बलात् भरत का बल असीम था वे बलवान भैंसो और सौ सौ गर्विले सिंहों को भी बलपूर्वक घसीट लाते थे बलिना बलिमान नाना चाप्युत कृष्ण प्राणम बने बद्वा दमय्वाप्यवास यत बलवान सामरों गेड़ो तथा तो अन्य नाना प्रकार के हिंसक जंतुओं को वे वन में बांध लेते और उनका दमन करते करते उन्हें अधमरा करके छोड़ते थे तम सर्व दमनदा कर्मणा तम प्रत्यसे मा सत्वान विजय उनके इस कर्म से ब्राह्मणों ने उनका नाम सर्व दमन रख दिया माता शकुंतला ने भरत को मना किया कि तू जंगली जीवों को सताया न कर सोस्वेध सतेन ऋष्वा यमुना मनोवीयवान्न त्रिशत्ता स्वान्न सरस्वतिया गंगा मनु चतुशता सौस्वेध सहस्रेण राजतेर तुनरिजय महायज्ञ समाप्त भरदक्षिण पराक्रमी महाराज भरत जब बड़े हुए तब उन्होंने यमुना के तट पर सौ सरस्वती के तट पर तीन सौ और गंगा जी के किनारे चार सौ अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके पुनः उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न एक हजार अश्वमेध और सौ राजसूय महायज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया अग्निष्टो मातिरात्र्वा विश्वजिता अजपेयसहस्राण सहस्रै सह सुसमृत इ्वाकुतलौ राज तर्पयि द्विजन सहस्रम जत्र पद्मा भरत जानक महायसा इसके बाद भरत ने अग्निष्टो और याग करके विश्वजीत नामक यज्ञ किया तत्पश्चात सर्वथा सुरक्षित दस लाख वाजपेय यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञपुरुष की आराधना करके महायशस्वी शकुंतला कुमार राजा भरत ने धन द्वारा ब्राह्मणों को तृप्त करते हुए आचार्य कर्ण को विशुद्ध जाम्बुनद सुवर्ण के बने हुए एक हजार कमल भेंट किए यशप सतव्याम परिणाहन कांचन समागम्य दिजय साधम सेन्द्र देवी आदि देवताओं ने वहां ब्राह्मणों के साथ मिलकर राजा भरत के यज्ञ में सोने के बने हुए सौभ्याम चार सौ हाथ लंबे सुवर्ण मय यूप का आरोपण किया अलंकृताजर्वत्न मनोहर हैरण्यान स्वान्दा रथानुष्ठान जाक दासीदास धनम धान्यम गा संपयस्वी ग्रामा गृहा क्षेत्र विविधाश्च परीक्षता कोटिशतायुताश्च ब्राह्मणेमंडत चक्रवर्ती हदीनात्मा जितारिजित पर शत्रु विजयी दूसरों से पराजित न होने वाले अधीन चित्त चक्रवर्ती सम्राट भरत ने ब्राह्मणों को संपूर्ण मनोहर रत्नों से विभूषित कांतिमान एवं सुवर्ण शोभित घोड़े हाथी रथ ऊट बकरी भेड़ दास दासी धन धान ने दूध देने वाली समस्या गाय गांव घर खेत था वस्त्र भूषण आदि नाना प्रकार की सामग्री एवं दस लाख कोटि स्वर्ण मुद्राएं दी थी स चैन मुंजय चतुर्भद्र तरस्वया पुत्रा पुण्य तरस्व ब्रह्म अज्वान अदाक्षण्यम अभि स्वैत्य तुदाजय चारों कल्याणकारी गुणों में वे तुमसे बढ़ चढ़कर थे और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे जब वे भी मृत्यु से बच न सके तब दूसरे कैसे बच सकते हैं अतः है तुम यज्ञ और दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक न करो ऐसा नारद जी ने कहा इति श्री महाभारती द्रोण पर्वड़ी अभिमन्युवध पर्वणी षोडश राजकीय अष्टष्टमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्युवध पर्व में षोडश राजकीय उपाख्यान विषयक अड़सठवाँ अध्याय पूरा हुआ